पत्रावली एक सौ इक्यावन श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका छब्बीस पत्र अभी ही मिला नरसिंह भारत पहुंच गया है जानकर खुशी हुई मुझे खेद है कि डॉक्टर बरोज द्वारा धर्म महासभा के संबंध में लिखित पुस्तक तुम्हें भेज न सका भेजने की कोशिश करूँगा बात यह है कि धर्म महासभा की सभी बातें अब यहाँ पुरानी हो गई है हाल में उन्होंने कोई पुस्तक लिखी है या नहीं मुझे विदित नहीं तथा तुमने जिस समाचार पत्र का उल्लेख किया है उसके बारे में भी मुझे कुछ मालूम नहीं है अब डॉक्टर बरोज धर्म महासभा में वे समाचार पत्र आदि सभी कुछ प्राचीन इतिहास जैसे हो गए हैं इसलिए तुम लोग भी इसे अतीतकाल की बातें मान सकते हो मेरे संबंध में कुछ दिनों के अंतर में मिशनरी पत्रिकाओं में ऐसा मैं सुनता हूं, हूँ रोपण किया जाता है परंतु उसे पढ़ने की मुझे कोई इच्छा नहीं है यदि तुम भारत की ऐसी पत्रिकाएं भेजोगे तो मैं उन्हें भी रद्दी कागज की टोकरी में डाल दूंगा अपने काम के लिए कुछ आंदोलन की आवश्यकता थी वह अब पर्याप्त हो चुका है मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं इसकी ओर ध्यान न देना चाहे वे अच्छा कहें या बुरा तुम तो अपने काम में लगे रहो और याद रखो कि न ही कल्याण की कश्चित दुर्गतिम तातगत क्षति ये वस्त्र भलाई करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती यहाँ के लोग दिन प्रतिदिन मुझे मानने लगे हैं और जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक मेरा यहाँ प्रभाव है पर यह बात केवल मेरे और तुम्हारे बीच तक ही सीमित रहनी चाहिए सब काम धीरे धीरे होंगे मैं तुम्हें पहले भी लिख चुका हूँ और फिर लिखता हूँ कि समाचार पत्रों की प्रशंसा या निंदा की मैं कुछ परवाह नहीं करूंगा, मैं उन पत्रों को अग्नि को समर्पित कर देता हूं, तुम भी यही करो समाचार पत्रों की निंदा और व्यर्थ बातों की ओर ध्यान न दो निष्कपट रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो शेष सब ठीक हो जाएगा सत्य की विजय अवश्य भावी है मिशनरी ईसाइयों में झूठे वर्णन की ओर तुम्हें ध्यान ही न देना चाहिए पूर्ण मौन ही उसका सर्वोत्तम खंडन है और मैं चाहता हूं कि तुम भी धारण करो श्री सुब्रम सुब्रमण्यम अय्यर को अपनी सभा का सभापति बना लो मेरे परिचित व्यक्तियों में वे एक परम उदार और अत्यंत शुद्ध हृदय के व्यक्ति हैं और उनमें बुद्धि और हृदय का परम सुंदर सम्मण है अपने काम में आगे बढ़ो और मुझ पर अधिक भरोसा न रखो अभी भी मेरा पूर्ण विश्वास है कि मद्रास से ही शक्ति की तरंग उठेगी मैं कह नहीं सकता कि कब तक भारत वापस आऊँगा मैं यहाँ और भारत दोनों जगह काम कर रहा हूँ कभी कभी मैं आर्थिक सहायता कर सकूँगा तुम सबको प्यार आशीर्वाद पूर्वक सदैव तुम्हारा विवेकानंद एक सौ बावन श्रीमती भूल को लिखित ब्रुकलिन न्यूयॉर्क स्टेशन अट्ठाईस दिसंबर अट्ठारह सौ श्रीमती बुल मैं न्यूयॉर्क आ पहुँचा यहाँ पर डिपो में लेंसबर्ग ने मुझसे भेंट की मैं तत्काल ही ब्रुकलिन के लिए रवाना हो गया और ठीक समय पर यहां आ पहुंचा। सायंकाल बहुत ही सुंदर रहा नीति साधन समिति एथिकल कल्चर सोसाइटी के कुछ सज्जन मुझसे मिलने आए थे आगामी रविवार को एक भाषण होगा डॉक्टर जेन्स ने सदा की भांति मुझसे अत्यंत सरल तथा सदैव व्यवहार किया और श्री हिंग्स को मैंने पहले ही की तरह व्यवहारिक पाया अन्य शहरों की अपेक्षा इस न्यूयॉर्क शहर में पता नहीं क्यों महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में धर्मालोचन के प्रति अधिक आग्रह है एक सौ इकसठ नंबर मकान में मैं अपना उस्तुरा भूल आया हूं। उसे लैंड के पते पर भेजने की कृपा करें श्री हिगिन्स ने मेरे संबंध में जो छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की है उसकी एक प्रति इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ आशा है भविष्य में और भी प्रतियाँ भेज सकूँगा कुमारी फार्मर तथा समस्त पावन परिवार को मेरा प्यार सदा विश्वस्त विवेकानंद